चलता मैं मैं जल्दी रहा इसका ये देखना से अभी जो हमने अर्थ किया था ना शुरू में तो अन्नेत धर्माद, अन्नेत धर्माद। अधर्माद अन्यत्र से क्या पूछा गया उपाय का शुरू उपाय का किससे किस अन्यत्र और शुरू में ये किया था ना अच्छा अच्छा ये देखे देखे। तो राशि करती चौरासी नमो युक्त मिलेगा दो लाइन नीचे जो इंद्रिय मन तथा बुद्धि के सहित आत्मा कर्ता भोक्ता होती है इनके न होने पर कर्ता भोक्ता नहीं होने तो अब देखना ये जो बात आती है ना कर्ता तो इनके होने पर होगी ठीक है और ये जो कर्म का भोक्तृत्व तो इनकी उपाधि के होने पर ही होगा कर्मों का फल भोक्तृत्व कब होगा इन उपाधियों हो के होने पर होने होगा अब कर्ता वहाँ पर क्या सब्ज था उपेता उपेता उपेता था ना तो उपेता था तो वो उपेता में कर्ता में सु है ने, उपेता नहीं प्राप्ति सब्ज था उपेक्षा उपेषा प्राप्त एक ही चीज़ है तो कर्ता में त्रिस्तृत हुआ है ना तो वो में तो चलो सुनो भी प्राप्ति प्राप्ति हम भी विचार करते हैं प्राप्ति में कर्ता में त्रिस हुआ है तो मतलब होता की प्राप्ति का कर्ता प्राप्त करने वाला मतलब साधना करके प्राप्त करने वाला तो जो साधना कर्ता में त्रिस्तृत है तो करने वाला कौन होता है युक्त तो तो होने के कारण ही पर उसको क्या बताया था प्राप्त बताइए और उसका फिर के छाया शब्द से निर्देश किया गया है और जो आत्म स्वरूप है उसका विपक्षित शब्द से निर्देश किया गया ये भेद होने थे ऐसा यहाँ पर था तो हमने प्रसंगानुसार कहा अब जहाँ पाठ है वही आएंगे ये ध्यान रखिएगा और लक्षणा वगैरह जो कहते हो आप नोट कर लो इसकी टीका हो जाए फिर आपसे आज इतना पूछ लेना दोनों में बहुत अंतर है और ऐसा कुछ भी यहाँ लक्षणा की प्रश्न है ही नहीं अब कुछ न कुछ प्रतिपादन करने की रीति में समानता तो होती ही है है ना <laughs> समानता होगी अब वेदांत का पाठ है जो गहराई से नहीं जानते हैं वो स्त्री वास्ते पढ़ाइए कुछ पढ़ाइए आवाधता ये पता नहीं चलेगा शंकर वेदांत चल रहा है तो है शब्द तो श्रुतियां वही है परिभाषाएं वही है ब्रह्मात्मा वो भी कहेंगे ये भी कहेंगे पता थोड़ा चलेगा शब्द तो वही रहती है शब्दावली थोड़ी बदल जाएगी शास्त्र की तो अब यहां पर जो शुरू में जो अर्थ बताया था हमने चलिए फिर देखो जहाँ से चल रहा है इस मंत्र का व्याचार्य ने त्रया इस सूत्र में व्याख्यान किया है तो कैसा व्याख्यान किया है जो मंत्र है ना अन्यथ धर्माद अन्यत्र धर्माद अन्य धर्म है ना तो धर्म शब्द से किया है उपाय तो धर्माद अन्यत्र का क्या अर्थ हो जाएगा उपाय से भिन्न उपाय से और धर्म से क्या ले लिया है प्रसिद्ध उपाय प्रसिद्ध उपाय मतलब स्वर्ग आदि के साधन जो याद आदि है तो धर्माद अन्यत्र का अर्थ हो जाएगा उपाय से भिन्न या प्रसिद्ध उपाय से भिन्न उपाय तो प्रसिद्ध उपाय से भिन्न उपाय क्या है ब्रह्मोपासना हो गया और ये फिर धर्मार अन्यत्र और क्या है अन्य धर्म अन्य धर्म यही है ना तो अधर्म से अन्य अधर्म का अर्थ होता है धर्म से भिन्न तो धर्म का अर्थ क्या कर दिया उपाय तो अधर्म का क्या अर्थ हो जाएगा धर्म से भिन्न कौन होगा उपय तो अधर्म कर, कर दिया वहां सुदर्शन सूरी ने तो अधर्म कर गया तो फिर अधर्माद अन्यत्र अन्यत्र मतलब अधर्म से भिन्न अर्थात वो हाँ उपाय से भिन्न तो उपय कौन होता है स्वर्ग आदि फल या साध्य तो उससे भिन्न क्या है आपका ब्रह्म हो तो जाएगा प्रसिद्ध साध्य विलक्षणमल्ल प्रसिद्ध उपाय उपय से विलक्षण उपय प्रसिद्ध उपाय से या प्रसिद्ध फल से विलक्षण फल तो वो कौन हो जाएगा ब्रह्म तो धर्माद से उपाय विषय प्रश्न माना अधर्माद से क्या है कि फल विषय प्रसन्न माना उपय विषय प्रश्न मानना अन्य धर्म अन्यत्र धर्म अन्यत्र अस्मात बताते हैं अस्मात इस शब्द से बुद्धि में स्थित उसका, उसका उस फल का साधक उस फल का आ, उस फल को सिद्ध करने वाला उपेता तो उपेता या प्राप्त विवक्षित है ठीक है तो तीन हो गए ना सा उपेता सा से क्या लेना साधक साधक आपका उपेता और तो यहाँ पर क्या है अन्य धर्म और अन्य धर्म अन्यत्र अन्यत्र अन्यत्र तो से क्या लेना है बुद्धि में साधक और उससे भी लक्षण उससे भी लक्षण मतलब कि सा ही प्रसिद्ध उपेत्री विलक्षण है वो प्रसिद्ध उपेता से विलक्षण है या प्रसिद्ध साधक से भी लक्षण है प्रसिद्ध साधक कौन जो स्वर्गादी के लिए कर्म कर रहे हैं है ना तो स्वर्गा के साधनों को कर रहे हैं वो प्रसिद्ध उपेता है उनसे विलक्षण वो है तो विलक्षण क्यों है वह उपेता या ही कर उकल लेना वह प्रसिद्ध उपेता से विलक्षण ही है वह प्रसिद्ध उपेता से विलक्षण क्यों क्योंकि वह साधक अवस्था में इतर फलों से विरक्त है क्योंकि वह साधक अवस्था में इतर फलों से विरक्त है तो औ फल दशा याविर्ध गुणाश्वाचा चाह मतलब और और फल दशा में फल गया यहाँ पर ब्रह्म प्राप्ति या मोक्ष और फल दशा में आविर्भूत गुणाष्टक से विशिष्ट स्वरूप वाला है विशिष्ट विशिष्ट स्वरूप वाला है अब देखना जो प्रसिद्ध उपेता है वो साधक अवस्था में काम्य फल से विरत होता है काम्य फलों से अन्य फलों से स्वर्गारी फलों से कौन सा प्रसिद्ध उपेता जो ता? है वो तो क्या है की जो जो प्रसिद्ध उपेता है वो त्रिवर्ग रूप फल से विरक्त होता है नहीं। और ये क्या है विरक्त है और जो अन्य है वो फल दशा में आविर्भूत गुणास्तक से विशिष्ट स्वरूप वाले होते हैं नहीं होते हैं है। और ये है ये, ये क्या है उनसे भिन्न है तो इसका भी प्रश्न किया गया तो अन्य धर्म अन्य धर्म अन्य रुआ ना अभी बचा का अन्य भूताच्याच्य इतना इनका अन् में बचा तो क्या करना पड़ेगा तो बताते हैं कृताकृता क्रिता इसको धर्मादि का विशेषण बना लें धर्मादि का विशेषण <धिस्थी> तो धर्म तो क्या होगा धर्मादन्यत्र? तो धर्म कृताकृता क्रिता धर्मादन्यत्र -क्रिता कृताकृताद धर्मादन्यत्र। लगाइए कृताकृता धर्मादि भी लक्षणम है ना अन्यत्र का क्या है? विलक्षणम और आदि लगा है ना तो कृताकृता अधर्मादी लक्षणम मतलब क्या धर्मादे आदि से क्या लेंगे अधर्म अधर्म और अन्य से विलक्षण तो किए गए धर्म और ना किए गए धर्म जो अभी तक धर्म किया गया उससे विलक्षण और जो नहीं किया गया उससे विलक्षण उससे विलक्षण अच्छा तो इस प्रकार क्या पूछा जाएगा उपाय उपाय पूछा जाएगा ना और दोबारा लगाइए आगे का भूताच चाह भव्या धर्मादर विलक्षण मतलब भूत में किए गए धर्म से और भविष्य काल में किए जाने वाले धर्म से औचास लेना वर्तमान काल में किए जाने वाले धर्म से आदि से क्या ले लेंगे अधर्म उससे भी लक्षण उससे विलक्षण तो आ, यत, उससे विलक्षण जो है ऐसी व्याख्या की है उन्होंने कहने का मतलब यह है कि दोबारा समझो इसको पहला उन्होंने क्या बताया धर्म अन्यत्र, अन्यत्र तो धर्म अन्यत्र का क्या था कि प्रसिद्ध उपाय हुए अन्न तो यहाँ भी धर्मार पहले दोनों जोड़ो क्या भूतात धर्माद अन्यत्र, ठीक है और अधर्माद अन्यत्र में करना है तो क्या करेंगे आप कृताकृता अधर्मादेंगे अस्मात्ताकृता भूताच्या भव्याच्या अस्मात्ती एक व्याख्या ऐसी एक व्याख्या करके एक व्याख्या की तू तस्वीन पक्ष है किन्तु उस पक्ष में इस व्याख्या के पक्ष में जो भी बताई गई hmm. अब इस पक्ष में क्या है तो समझो कृता क्रिता, कृतात भूतात् धर्मान्द अन्यत्र लग गया तो इसके द्वारा क्या पूछा गया है उपाय उपाय कौन उपासना हम्म hmm. उपाय कौन उपासना hmm. और ताद सात अधर्माद अन्यत्र अच्छा। और तादृशाप से क्या लेंगे कृताकृता भूतात् अधर्मात् पूछा गया है बता सकते उपे पूछा गया है ना न प्राप्त पूछा गया है और तादृशात अस्मात् क्या लेंगे कृताकृता भूतात्व्यामात अन्य अन्य कौन होगा आपका उपेता वही प्राप्त है ना प्रापक ठीक है उपेता तो अब यहाँ पर देखो भैया कितने अन्य शब्द का प्रयोग हुआ है तो नहीं यहाँ पर अभी पर तो इस इस तस्मिन पक्ष पक्ष में कितने अन्य शब्द का उपयोग हुआ तीन तीन हुआ ना, इसी इस नकार अन्य शब्द पर तो इस प्रकार तीन अन्यत्र शब्द से ही संगति होने पर या तीन अन्यत्र शब्द से ही कार्य चलने, चलने पर तीन अन्यत्र शब्द से ही कार्य चलने पर तीन से चल गया ना अब वाक्य देखेंगे अन्यथ धर्माद कितने अन्यथे ना अन्य धर्म अन्यथ धर्मा अन्य अन्यत्र कुल कितने अन्यत्र कितने तो तो अन्यत का उपयोग हुआ अन्य हुआ अभी तक तो नहीं हुआ ना तो वही बताते हैं अन्यत्र भूताच क्या भव्याचार अन्यत्र भूताच्य यहाँ पर आया हुआ इत, अन्यत्र शब्द की व्यर्थता होती है यहाँ पर आये हुए अन्यत्र शब्द की व्यर्थता होती है एक दोस्त हुआ ना ये एक तो एक तो ये दोस्त हो गया एक अन्य सदर्ष हो गया इस व्याख्यान में दूसरा देखना अभी उपाय को कैसे पूछा था इन्होने क्यों भैया अन्य उपाय ये कृताकृता भूतात् क्या क्या, धर्मार्थ अन्य तो अब देखो यहाँ पर किए कि गए और ना किए गए। किए गए अभी तक जो किया गया और जो न किया गया, गया ऐसे धर्म से साधन से अन्य ऐसे साधन से अन्य को उपासना ये तो ठीक है अब यहाँ जो है भूतात भव्याच्च मतलब ये हुआ कि भूतकाल में किए गए से लक्षण, भविष्यत तो काल में किए गए जाने वाले से लक्षण और वर्तमान काल में होने जो हो रहा है उससे भी लक्षण है तो मतलब क्या है कि जब ऐसा कहा है तो उससे क्या लेना है कालत्र से अपर छिन्न कालत्र से लेकिन उपासना कालत्र से अपरछिन्न हो सकती है क्या किसी न किसी पहले तो की नहीं की गई है पहले तो की नहीं गई बाद में की जाएगी तो कालेत्र से परिचिन्नी हो गई तो जब काले से परिन्न हो गई ना तो कालेत्र से विलक्षण हो पाएगी तो भूताच्य भव्याच्य धर्म यही होगा कि जो तीनों कालों में परिन्न वस्तु से भिन्न ऐसा हो पाएगी ना यह ये बता रहे हैं लगाइए उपाय का से कालत्र परछिन्नता उपाय का कालत्र से परिच्छेद होने के कारण उपाय का कालत्र से मतलब उपाय कालत्र से परछिन्न होने के कारण तत्व से क्या लेना है? उपाय में उपाय में काल त्रय से विलक्षणता का अन्वय उपाय को उपा, उपाय का कालत्र से होने के परिच्छेद परिन्न का उपाय कालत्र से परछिन्न होने के कारण उपाय में कालत्र परिच्छिन्न विलक्षण का अन्वय होगा विलक्षण मतलब भिन्न उपाय जो है काल त्रय से भिन्न हो सकता है तो उपाय में काल त्र परिन्न भिन्नत्व का उपाय में कालत्र पर छिन्न भिन्नत्व का अन्वय होगा तो भिन्न के अन्वय का अभाव भिन्न के अन्वय के अभाव भिन्नत्व का अनन्वय का विचार करके विचार अन्वय अन्वय का अभाव अन्वय का विचार करके यदुवा इत्यादि के द्वारा दूसरी व्याख्या की देखो में कहा करेंगे क्या उपाय से काल पर छिन्न यहाँ आएंगे तो अब यहाँ पर देखना उस पक्ष में क्या हुआ कार्य चल, कार चलने पर अन्यूता यहाँ पर आया हुआ अन्य शब्द की व्यर्थ था एक दोष हुआ ना और चा चाह यहाँ पर करना पड़े लोच के पहले चाहे एक दोष ये हुआ ना चा मतलब और उपाय कालत्र से पर होने के कारण उपाय में कालत्र पर छिन्न भिन्न अनन्वय का विचार करते हैं, अन्य न होने का विचार करते करतेदवा इत्यादि के द्वारा दूसरी व्याख्या की तो जो प्रथम व्याख्या ऊपर हुई ना जहाँ पर तीनों पूछा गया ना क्या उपाय और आपका उपेय उपे, और उपेता।, उपेता तीनों के मतलब तीनों का प्रश्न माना गया उस पक्ष में ये दोष हो गए दोष एक है कि दो है दो दोष है ना दो. तो ये इत्यादि ना का अर्थ है इसका यहाँ विचार करके यदवा इत्यादि के द्वारा व्यासार ने ही दूसरी व्याख्या कर दी तदुचित उसे कहा जाता है क्या कहा जाता है देखो यदवा धर्माद अधर्माच्य अन्यत्र पहले ध्यान देना धर्माद अन्यत्र से उपाय को पूछा अब धर्माद अन्यत्र से उपाय को पूछा पहले यही था ना अब एक साथ ले रहे हैं धर्माद अधर्माच्य अन्यत्र आप अन्यत्र को दोनों के साथ जोड़ लेंगे धर्म अन्यत्र धर्माद अन्यत्र और <laughs> अधर्माद अन्यत्र यथ लगाएंगे ना मतलब धर्म से अन्य जो और अधर्म से अन्य जो मतलब एक ही वस्तु लेना है जो धर्म से भिन्न और धर्म से भिन्न एक लेना है जो दो हाँ तो धर्म से भिन्न और अधर्म से भिन्न है तो धर्म है आपका याद आदि उनसे भिन्न अः चोरी आदि <mouth sesi> तो दोनों से भिन्न कौन है आपका उपासना लग जाएगा की धर्म से अन्न और अधर्म से भिन्न जो इस प्रकार उपासना संबंधी प्रश्न किया है तो दोनों से एक प्रश्न बनाया ना पहले इन दो से दो प्रश्न माने क्यों तो बताते ऐसा क्यों हुआ क्योंकि पूर्ण पाप रूप धर्म करते पूर्ण करतेक्षण क्यों है क्योंकि करते विलक्षण है लग गया पूर्ण पाप रूप साधन से विलक्षण है मतलब धर्म अधर्म रूप साधन से विलक्षण है हो गया अब देखे ना तो उपासना का प्रश्न हो गया फिर अब बाद वाले सभी पदों को एक साथ जोड़ते हैं ये बाद में क्या है कि अन्य धर्म अन्य धर्म अन्य अस्मात है ना हुँ. तो अस्मात के विशेषण ये बना लेंगे क्या कृताकृता भूताच्या भव्याच्य अन्यत्र है ना हुँ. तो अस्मात को अध्यार कर जोड़ लेंगे क्या कृताकृता भूताचा भव्याच्या अस्मात अन्यत्र ऐसा लगा लेना तो अब क्या होगा यहाँ पर किए गए और न किये गए भूत से किए गए और ना किया गया और भूत भूत मतलब में किया गया और वा भूतकाल में किया गया भविष्य काल में किए जाने वाले और वर्तमान काल में किए जाने से अन्य इस प्रकार काला पर छिन्न से उपय पूछा गया कालापर छिन्न काल से अपर छिन्न उपय पूछा गया कौन पूछा गया काल से अपर छिन्न उपय पूछा गया अब एक बात को आप ध्यान देंगे कि दो अन्यत्र का उपयोग तो हो गया अन्य धर्माद अन्य धर्माद में और फिर कितने अन्य बचेंगे दो तो ऐसा लगा लेना भाई कृताकृता क्या कहेंगे अन्यत्रताकृता दस्मातन्य। और फिर भूताच्य भव्याच्य अन्यत्र हो जाएगा ऐसा जोड़ लेगा इस प्रकार काल से अपर छिन्न पूछा गया उपये कैसा काल से अपर जो का अपर छिन्न होगा वो किसी काल भी में रहेगा या हमेशा रहेगा हमेशा हमेशा रहेगा ना अच्छा तो उपे पूछा गया तो दो का ही प्रश्न बना ना तीन का तो नहीं बना तो बताते हैं उपेतु अपी चेतन चेतन उपेतु चेतन उपेता का भी नित्व तो होने के कारण तो दो प्रश्न क्यों पूछे क्यों तो प्राप्त भाववा क्योंकि चेतन उपेता का नित्य होने के कारण तथा प्राप्त में अंतर्भाव होने के कारण प्राप्त में उपे उफेता उफेता चेतन भी उपेता चेतन उपेता चेतन की भी नित्यता होने के कारण मतलब उपेता जैसे परमात्मा नित्य है ना, ना। और चेतन से लेना यहाँ पर चेतन जीव।, जीव चेतन से क्या लेना है जीव, Sharma. उपेता ब्रह्म जैसे नित्य है उसी प्रकार से उपेता चेतन जीव की भी होने से नित्यता होने से और क्या है कि प्राप्त के अंतर्गत होने से नित्यता होने का मतलब क्या है वो भी काल से अपर है उपेता चेतन जीव की नित्यता होने से मतलब क्या है कि वो भी काल से अपर है और प्राप्त और प्राप्त के अंतर्गत आ जाता है वो स्वरूप अपने को प्राप्त करना है ऐसा देखेंगे की क्योंकि उपेता चेतन जीव के अवैध होने के कारण और प्राप्त में अंतर्भाव होने के कारण नहीं इसका अन्वय जो है ना राम जी बाद में करो पहले नहीं करना उपेता चेतन की भी नित्यता होने के कारण प्राप्त नहीं ठीक है पहले के साथ ही करो क्योंकि उपेता चेतन का भी नित्यत्व है और प्राप्ति के अंतर्गत है तो उसी में आ जाएगा तथ्य वो अर्थ उससे ही तस्यापी कर उपेता चेतन जीव का भी तंत्र से प्रश्न हो गया किससे प्रश्न हो गया तंत्र का मतलब समझना आवृति तंत्र का क्या मतलब है आवृत्ति से उसका भी प्रश्न हो गया अथवा तंत्र का अर्थ होता है सक्रिय सचि बहुवर्थ बोध तत्व क्या सक्रोच्चरित्व सती हाँ अनेक अर्थबोधकत्व तो एक बार जो है ना वो कहा जाए और फिर अनेक अर्थ का बोधक हो तो एक तो ऊपर किसका बोधक हो जाएगा चेतन परमात्मा का फिर किसका बोधक हो जाएगा जीव का आवृत्ति भी अर्थ होता है तंत्र का आवृत्ति से मतलब एक आवृत्ति से और सक्रत उच्चत्व सती अनेक अर्थ बोधकत्व भी अर्थ का तो उसका भी तंत्र से प्रश्न होता है किसका चेतन जीव का तो तीनों का प्रश्न हो गया ना और चाह तद अंतर्गतम प्राप्त स्वरूपम और तद अंतर्गतम करता है कि प्राप्त के अंतर्गत प्राप्ता का स्वरूप है ऐसा कहेंगे ऐसा ही करते क्योंकि तरअंतर्गतम चाह प्राप्त स्वरूपम ऐसा कहेंगे तत्र य तब्दृतीय पर उसमें आय तत्र करते उस वाक्य में आए हुए यद तत्त शब्द तीनों के बोधक है किसके बोधक है तो उपाय का बोधक है और उपय कोटी में दोनों आ गए ना तो इस प्रकार से तीनों के बोधक हो जाते हैं ऐसा तो यही लगता है कि पहले अर्थ बताया गया था ना बाद वाला ही पहले बताया गया था अब देखना इस पे पूर्व पक्ष आ रहा है किस पर बारे कौन सा लगाइए ऐसा लगाओ देखो कृता क्रित, कृतात अस्मात अन्यत्र हो जाएगा अब भूतात क्या भव्यात्र वैसे कर लेना क्या कृता कृता अभूताच सबका उपयोग हो जाएगा अब सुनिए यहां पर आगे जो विषय आ रहा है वो इस आधार पर है सुनो थोड़ा ध्यान दो पहले विषय को समझ लो फिर आगे देखना बात है ना अन्य धर्माद अन्य अधर्मा से क्या पूछा गया ठीक धर्म से अन्य और अधर्म से अन्य एक ही है या दो है ठीक हो गया तो दो अन्यत्र का दो अन्य सब एक अर्थ के बोधक हो गए उपाय धर्म से अन्... कौन से कौन उपाय से उपाय तो दो अन्य सब एक अर्थ के बोधक हो गए बता में और फिर कितने अन्य शब्द बचे दो और वो किसके बोधक हो रहे हैं उपे के उपय के बोधक हो रहे हैं ना ठीक है यहाँ पर जो पूर्व पक्ष आ रहा है वो कहता है कि चारों अन्य पद एक के ही बोधक हो एक के ही दो दो। ऐसा वो कह रहा है एक के ही बोधक हो दो बोधा के उपाय के दो बोधा के ये ठीक नहीं है चारों चारो ब्रह्म के ही बोधक हो जाएस पूर्ण पक्ष आ रहा है ये है अब लगाइए ननु अस्विन अभी पक्षे शंका ननु अस्विन पक्षे अपनी इस पक्ष में भी पृष्टभ द्व पद तो पृष्टभ जिसके विषय में प्रश्न किया जाए उसे क्या कहते हैं प्रष्टभ प्रष्टभ का अर्थ बन जिसके मतलब ये होगा कि कि दो हाँ पृष्ठ द्वय परत्व का अर्थ हुआ जिज्ञास जिज्ञास हाँ योग्य पृष्ठ ठीक है जिग्या, जिग्या से अनुवाद कर सकते हैं कर सकते हैं पृष्ठभद्वय बोधकत्व प्रष्टभद्वय बोधकत्व का अर्थ हुआ कि दो पृष्ठव्य बोधक दो पृष्ठभ्य बोधक दो प्रष्टभ का बोधक हो रहा है ना मंत्र दो पृष्ठभ कौन उपराय और उपे? पक्षे पक्ष इस पक्ष में भी कि दो पृष्ठभ का बोधक स्वीकार करना मंत्र को दो पृष्ठभ का बोधक स्वीकार करना भी पृष्ठ ही है पृष्टभ द्वाई पर तुकारता है पृष्ठभद्वाय तो किसका मंत्र का है पक्ष शही पक्ष इस पक्ष में भी मंत्र का प्रष्टभत्व स्वीकार करना भी क्लिष्ट ही है क्लिष्ट मतलब क्लेश अन्य धर्मार्थ अन्य धर्म इस प्रकार प्रक्रमस्थ अर्थ है की उपक्रम में स्थित या आरम्भ में, में स्थित दो अन्य शब्दों के एकार्थ बोधकत्व के समान सामान्याधिकरण अर्थ है एक थे आरंभ में स्थित मंत्र के आरंभ में दो अन्य शब्द दो बाद में है। कि अन्य द्रमार, अन्य धर्म यहाँ पर आरंभ में स्थिति दो अन्यत्र शब्दों के एकार्थ बोध के समान अन्यत्र कृता, कृता, अन्यत्र, दो अन्यत्र अन्यत्र अन्य हो गया फिर एक अन्यत्र भूतात् इस प्रकार उपरितन, तन की इस प्रकार आगे आए हुए दो अन्यत्र शब्द का भी जा दो अन्यत्र शब्द का भी एक ही प्रती होती है एक लग जाएगा मतलब आरंभ में आए हुए दो अन्यत्र शब्द के एकार्थ बोधकत्व के समान अन्य अन्यत्र भूता इस प्रकार आगे आये हुए दो अन्यत्र शब्द के भी एक ती प्रती होती है मतलब चारों अन्यत्र शब्द एक ही अर्थ को बताए अब तो ये होना चाहिए शंका कह रहा है अब वो कहता है शंकाकार की उपाय और उपाय दो का प्रश्न तब होता कब लगाइए यदि धर्म अधर्म विलक्षणम काल त्रेय परिचिन विलक्षण यच्चा परिचन्न विलक्षण पाठ है ना अच्छा लगाइए यदि वहा पर धर्म और धर्म से विलक्षण जो और जो कौन हो जाएगा आपका उपाय और कालत्रे त्रय से विलक्षण जो उपे तो जब चाह लगाएंगे ना इसे तो जब चा लगाएंगे बीच में तो क्या होगा कि अलग अलग अन्य शब्द अलग, अलग अलग अर्थ के बोधक होंगे कि एक ही बोधक हो जाएंगे जा नहीं जब चाह लगा डाल दिया बीच में ने, ने, कि धर्म धर्म से विलक्षण जो और कालत्रे से कालत्रे त्रय से विलक्षण जो तो बीच में चा लगाएंगे तो एक अर्थ बोधक हो पाएगा नहीं हो पाएगा मतलब विलक्षणम विलक्षण मतलब ऐसा होगा कि की धर्म धर्म धर्म फिर क्या हाँ तो लगाइए यदि वहां पर धर्मधर्म से विलक्षण जो और काल त्रय से विलक्षण जो इस प्रकार चार शब्द दो चार शब्द सुनाई देते दो चार शब्द सुनाई देते तब अन्यत्र शब्द युग द्वस्त शब्द युग अन्य शब्द युग का अर्थ हुआ दो अन्यत्र शब्द अर्थ होता है जोड़ा युग का युग द्व का अर्थ हो जाएगा दो जोड़ा दो जोड़ा अन्यत्र शब्द मतलब चार अन्यत्र शब्द युग द्वय का क्या हुआ दो जोड़ा अन्य शब्द अर्थात चार अन्यत्र शब्द तब चार अन्यत्र शब्द की स्वाभाविक चार अन्यत्र शब्द का स्वभाव से प्रतीत होने वाले एक बोध तत्व का त्याग हो जाता चार अन्यत्र शब्द का स्वभाव से प्रतीत होने वाले एक अर्थ बोधकत्व का मतलब शंका क्या मानता है कि चारों अन्यत्र शब्द एक अर्थ के बोधक हैं स्वाभाविक रूप से और तो तो रूप से एक अर्थ के बोधक कब नहीं हो सकते हैं जब आ जाए बीच में कितने चाह तू एक हो या देखो राम चाह राम लक्ष्मणसा संस्कृत में दोनों रीति है एक लाओ या दो लाओ भिन्नर्थ हो जाते हैं जब चाह जाता है बीच में तो राम लक्ष्मण एक होते हैं ऐसा पंक्ति तो घटा पृथ्वी जब कहा जाए चा न लगाया जाए एक ही होता है एक का हो है दोनों शब्द लगाइए यहाँ पर तो चार अन्य शब्द का स्वभाव से प्रतीत होने वाले सामानाधिकरण का त्याग हो जाता है तो ये कब सामानाधिकरण का चारों वन शब्द के एकार्थ बोधकत्व का कब त्याग हो जाता है जब चा जाते बीच में कितने चा नहीं। लेकिन यहाँ पर दो चाह है क्या जब दो चाह नहीं है तब उनका क्या है कि एक अर्थ बोध कर का त्याग होगा है? नहीं होगा। तो, तो फिर चारों वन शब्द किसी एक अर्थ का बोध कराएंगे, किसी हाँ तो लगाइए अताकर्थ इसलिए किस लिए फिर जोड़ लेना कि दो चार शब्दों के न सुनाई देने से दो चार शब्दों के न सुनाई देने से अताकर्थ करना प्रक्रम रीति अनुसार एक अर्थ आरम्भ आरम की रीति के अनुसार आरम्भ की रीति के अनुसरण करके आरम्भ की रीति के अनुसार प्रतीत होने वाला आरम्भ की रीति से क्या प्रतीत हो रहा है दो अन्य शब्द का एक अर्थ बो तो प्रतीत हो रहा है ना धर्मादंडत का ऐसा समझ लेना कि एक मिनट आरंभ में जो अन्य शब्द आया है ना तो उनका एक अर्थ बो लिया है दो अन्य शब्द है तो ना उनका एक अर्थ बोधकत्व लिया है तो आरंभ उसी रीति के अनुसार आरंभ की रीति के अनुसार मतलब आरंभ में आपने एकार्थ लिया आरंभ की रीति के अनुसार प्रतीत होने वाले एकार्थ बोध तत्व के भंग में कारण का भाव होने से आरंभ की रीति के अनुसार प्रतीत होने क्या हो रहा है आपका एकार्थ बोध तत्व और एकार्थ बोध तत्व के भंग करने में क्या कारण हो सकता है दो चार शब्द क्या हो सकता है दो चार तो वहाँ पर तो ऐसा कोई कारण वहाँ पर है क्या इसलिए आरंभ की रीति का अनुसरण करके आरंभ की रीति का अनुसरण करके ज्ञात होने वाले सामानाधिकरण के भंग में या सामान अधिकरण के त्याग में कारण का अभाव होने से कारण का जब सामानाधिकरण के त्याग में कारण का अभाव है तो सामानाधिकरण का त्याग होगा तो क्या होगा चारों अन्य शब्द का मतलब विकास होगा तो कारण का अभाव होने से त्याग तो नहीं होगा अन्य धर्म अन्य अधर्माद इत्यंश अन्य धर्माद अन्य धर्माद या अंश भी प्राप्त ब्रह्म का ही बोधक हो किसका बोधक हो जैसे बाद में दो अन्य शब्द के द्वारा किसका बोध हो रहा है उपय का तो ये भी उपय ब्रह्म के ही बोधक हो बात है इस पद में आई उपाय संबंधी प्रश्न ना माना जाए ठीक बात लग रहा है कि सरकार मतलब ये है की इसके द्वारा क्या है की उपय का ही प्रश्न किया गया है उपाय का प्रश्न नहीं किया गया है प्रश्न to... किसका किया गया नचलीता ने केवल उपय ब्रह्म को जानने की इच्छा से प्रश्न किया है उपाय को जानने की इच्छा से प्रश्न नहीं किया है उपाय को जानने की इच्छा से प्रश्न नहीं किया यही बात है उपय को जानने की इच्छा से प्रश्न किया है उपाय पता हाँ ये बात जो आप कह रहे हैं वो आगे आ रही बात वो बात आ रही है मतलब अन्य शब्द का एक अर्थ बोधक को लेकर के आपकी जो कह रहे हैं वही बात आ रही है इसमें देखो आगे मंत्र है आज किसी पुस्तक में पाठ न क्या है किसी में ननु है तो दोनों लग जाएगा बात यह है कि सुदर्शन सूर्य का मत ऊपर आया था और ननु अपि अपे से क्या या पूर्व पक्षी क्या या पूर अब यह पूर्व पक्षी की काट करने के लिए ननु से एक आ गया पूर्व पक्षी की काट करने के लिए ननु से एक आ गया है पूर्व पक्षी का खंडन करने के लिए सुनिए यहाँ मंत्र एक लिखा है ना आत्मा प्रवचन लब्ध्य हो नामे आगे मंत्र आएगा अयम आत्मा परमात्मा प्रवचने का मनन से प्राप्त नहीं होता है नृिध्या ना ना बहुना ना या आत्मा विनु स्वाम ये आत्मा बहुत श्रवण से प्राप्त नहीं होता मनन से प्राप्त नहीं होता निधि से प्राप्त नहीं होता बताइए समझ में तो मनन निध्यासन से प्राप्त नहीं होता और फिर के अब जिसका ये वर्णन करता है उसको ही प्राप्त होता है तो मन निर्ध्यान से प्राप्त नहीं होता है इस प्रकार उपाय विशेष का वर्णन आया कि नहीं आया उपाय विशेष का कथन हो गया इस प्रकार उपाय विशेष का उत्तर देखे जाने से प्रतिवचन का क्या अर्थ है उत्तर प्रतिवचन मतलब पहले देखना बस ठीक बात मतलब पहला जो वचन किसका था नष्केता का और फिर उसके बाद जो बोलेंगे उससे क्या कहेंगे प्रतिवचन ये मतलब हुआ इस प्रकार उपाय विशेष संबंधी उत्तर देखे जाने से या उपाय विशेष संबंधी प्रतिवचन देखे जाने से उपाय विशेष का प्रतिवचन देखे जाने से देखे जाने से क्या दो मतलब यमराज ने उपाय विशेष बताया है क्या बताया है उपाय विशेष बताया है इसका मतलब क्या है कि नचकेता का नचकेता उपाय को भी पूछना चाहता है नचकेता उपाय को तो जब नचकेता उपाय को पूछना चाहता है सिद्ध हो गया ना क्यों यमराज ने ये उपाय विशेष को बताया इससे क्या सिद्ध होता है कि वो उपाय को पूछना चाहता है तो ऐसी स्थिति में चार दो चार शब्द ना सुनाई देने पर भी सामनाधिकरण का भंग मानना चाहिए वहां पर सामानाधिकरण का भंग मतलब एकार्थ बोध तत्व का मानना चाहिए नहीं तो क्या कि उत्तर संगत नहीं होगा उत्तर दिया इसका मतलब है नचकेता उपाय को भी पूछना चाहता है तो दो चार सब न सुनाई देने पर भी परिवचन देखे जाने से किसका प्रतिवचन यमराज का प्रतिवचन देखे जाने से उपाय विशेष प्रश्न सभी अत्र उपाय विशेष के प्रश्न का भी इसी में अंतर्भाव होने से इसी में भाव किस में उपाय विशेष के प्रश्न का भी इसमें इस ही अंतर्भाव होने से मतलब अन्य धर्म अन्य धर्म में ही अंतर्भाव होने से उपाय विशेष के प्रश्न का भी इसमें ही अंतर्भाव होने के कारण तो उपाय विशेष का प्रश्न मानना पड़ेगा तो मानना पड़ेगा तो फिर क्या होगा कि वहाँ पर चारों अन्य शब्द का एकाथाएगा अंतर्भाव का अंतर्भाव होने के कारण चार शब्द अभावी की चार शब्द का अभाव होने पर भी अन्यत्र शब्द युग द्व से चार अन्यत्र शब्दों का एकार्थ अर्थ तत्व का भंग करना चाहिए या भंग मानना चाहिए चार शब्द का भाव होने पर भी चार अन्यत्र शब्द के एकार्थ अर्थ तत्व का त्याग कर देना चाहिए बताइए तो दो अन्य शब्द एक अर्थ के बोधक हो जाएंगे उपाय के और बाद वाले दो अन्य शब्द उपाय के बोधक हो जाएंगे तो चारों अन्य शब्द के एक अर्थ का त्याग करना चाहिए उसमें चेत है <गण> हाँ तो ये जो है ना कि पूर्व पक्षी की बात को काटने के लिए आया ना फिर ना से पूर्व पक्षी कहता ऐसा नहीं कहना ऐसा नहीं कहना क्यों क्योंकि जो भी उठाया था ना ये ना यम आत्मा प्रवन लबी को उठा वो उठा रहा है पूर्व पक्षी की प्रतिवचने भी गर्थ है कि यमराज के प्रतिवचन में भी वचन हो गया नष्केता का यमराज का प्रतिवचन प्रतिवचन में भी ना यम आत्मा प्रवचन लब प्रीति रूपापन्न ज्ञान लभ्य लक्षण प्राप्त धर्म विशेष हो कि ध्यान देना वो मंत्र देखना ना यम आत्मा ना बो ना ना नाप्त हो नहीं।, नहीं होता है फिर किस कैसे प्राप्त होता है यमेवेश गुणते ये परमात्मा ही जिसका वर्ण करता है यमेवेश उसके द्वारा प्राप्त हो जाता है उसके द्वारा प्राप्त हो जाता है मंत्र का व्याख्यान तो वही समझाएंगे पर यहाँ देखना प्रीति रूपापन ज्ञान के लब्ध प्रीति रूपापन ज्ञान प्रीति रूपापन ज्ञान क्या होता है भक्ति तो प्रीति रूपापन ज्ञान तो रूपापन एक ज्ञान प्रीति रूपापन एक ज्ञान से लब लब करते प्राप्त प्रीति रूपापन ज्ञान के लब्ध कौन है बोलो प्राप्त परमात्मा प्रीति रूपापन ज्ञान के लब प्राप्य परमात्मा है ना तो ज्ञान के लब रूप किस में जाएगा तो प्रीति रूपापन ज्ञानिक लभ्य रूप क्या है ये प्राप्त का धर्म प्राप्त का प्राप्त का धर्म क्या है बोलो ज्ञान प्रीति रूपापन ज्ञान रूप की धर्म विशेष के उपदेश का प्राप्त के धर्म विशेष के प्राप्त का धर्म विशेष क्या है बोल लो हाँ तो प्राप्त के धर्म विशेष के उपदेश का ही उपदेश उपदेश को ही देखे जाने से उपदेश को ही उपदेश किसका है प्राप्त के धर्म का उपदेश किसका है के धर्म का प्रतिवचन में भी नाया प्रभ्या इस प्रकार प्रीति रूपापन्न ज्ञाने के लभ्यूप प्राप्त के धर्म विशेष के उपदेश को ही देखे जाने से उपाय प्रधान प्रतिवचन आदर्शनाथ की उपाय उपाय की प्रधानता वाला प्रतिवचन नहीं देखा जाता है उपाय की प्रधानता वाला प्रतिवचन तो जब उपाय की प्रधानता वाला प्रतिवचन नहीं देखा जाता है तो फिर ये आप नहीं कह सकते हैं कि उसने जो है उपाय संबंधी प्रश्न किया है और जो कि उपाय संबंधी प्रश्न मान करके आप चारों बोधगत को त्याग करें तो उपाय संबंधी यहाँ पर बताया ना कि उपाय का प्रधानता से प्रतिवचन नहीं देखा जाता उपाय का प्रधानता से प्रतिवचन हाँ या उपाय की प्रधानता वाला प्रतिवचन नहीं देखा जाता उपाय की प्रधानता वाला प्रतिवचन तो वो क्या है कि प्राप्ति के धर्म है ना तो प्राप्ति की प्रधानता वाला ही धर्म है इसलिए क्या करना पड़ेगा कि वहाँ पर सामाना ग्रहण का त्याग नहीं कर सकते हैं चारों वन्य सब एक अर्थ बोधक होंगे तो प्राप्त ब्रह्म का ही प्रश्न किया गया है उपाय का प्रश्न नहीं किया गया है लगा और जिस आधार पर यह अभी ननु से कहा था ना क्या क्या कहा था कि उपाय विशेष संबंधी प्रतिवचन देखे जाने से क्या मालूम पड़ता है कि उसने उपाय विशेष का प्रश्न किया है तो उस पर एक उलट करके वार कर रहा है पूर्व पक्षी क्या फिर ऐसा मान लो न अशांत मानसो वापिस प्रज्ञान एनम अपनु यात न अशांत मानसो की अशांत मन वाला भी प्रज्ञान एनम प्रग्यान एनम न अपन शुरुआत में है बताइए समझ में न अशांत मानसो वापिस एनम आपन प्रज्ञा ने इनम नशांत मन वाला भी प्रज्ञान से इसे नहीं प्राप्त कर सकता है ठीक है यू अभिज्ञान वान बहुत ही सदा सूची न सा तत्पद आप अभिज्ञान अविज्ञानवान अविज्ञानवान कर विज्ञान का होता है कि सुंदर बुद्धि रूप सार्थी वाला अविज्ञानवान कर का अर्थ है दुर्बुद्धि वाला अभिज्ञान का क्या अर्थ है की जो दुर्बुद्धि वाला होता है अमनस्का कर होता, अशांत मन वाला होता है और सदा अपवित्र रहता है सदा रहता है। सा तत्पदम ना अपनोती वह विष्णु के स्वरूप को नहीं प्राप्त करता है विष्णु के स्वरूप को? नहीं प्राप्त करता। इति ऐसा यम का प्रतिवचन देखे जाने से देखे जाने से क्या होगा अधर्मा अन्यत्र अधर्मा अन्यत्र पाठ है पर क्या वहाँ पर प्रतिवचन दर्शनार्थ प्रति के बाद क्या है आपका प्रतिपचन अन्यत्र अच्छा प्रति अन्यत्र राम थोड़ा इस पुस्तक में देख लो कितना पेज है आप इस पुस्तक में सो, सो। अच्छा इसका इसका पाठ ठीक है इसमें हाँ सो पर है देखना कि प्रतिवचन देखे जाने से अन्य धर्माद यहाँ पर अन्यत धर्माद पर प्रसिद्ध उपाय प्रसिद्ध उपाय क्या है ये बताइए याद है ना और प्रसिद्ध उपाय का विरोधी क्या है आपका दुर्बुद्धि अशांत मन दुर्बुद्धि अशांत मन बात है इस बारे हाँ। में प्रसिद्ध उपाय क्या है याद और उसका और प्रसिद्ध उपाय का विरोधी क्या है दुर्बुद्धि दुर्बुद्धि का होना अशांत मन का होना अपवित्र होना तो प्रसिद्ध उपाय तो ध्यान देना कि ऐसा उत्तर देखे जाने से कोई ऐसा माने कि अन्य धर्माद, अन्य धर्माद अन्य दो बार आया ना कोई बात नहीं अन्य धर्म अन्य धर्म ऐसा समझ लेना कि यहाँ पर प्रसिद्ध उपाय के विरोधी प्रसिद्ध उपाय प्रसिद्ध उपाय के विरोधी का प्रश्न है ऐसा क्यों ना मान लिया जाए ऐसा प्रसिद्ध उपाय याद आ गई और उसका विरोधी क्या है यहाँ पर दुर्बुद्धि से युद्ध होना पवित्र मन होना अशांतमन होना तो लेकिन ऐसा कोई मानेगा क्या यदि प्रतिवचन देख करके आप निर्णय कर रहे हैं कि वहाँ उपासना संबंधी प्रश्न किया गया है तो प्रतिवचन देख करके ये भी मान लो कि प्रसिद्ध उपाय का विरोधी को प्रश्न कर रहा है वो प्रसिद्ध उपाय का विरोधी हमको बता दीजिए विरोधी है, है ना ये देखो अभिज्ञानुमान भवती अमनस्का सदा सुची है न तो कह तो मतलब यदि वहाँ आप प्रतिवचन को देख करके उपासना संबंधी प्रश्न मानते हैं तो प्रतिवचन को देखकर प्रसिद्ध उपाय से विरोधी का प्रश्न मान लो भाई पहले संकाकार न, पहले क्या कहता था कि कार्यावचन को देखकर देख देख प्रसिद्ध दे। उपाय से विलक्षण का प्रश्न है प्रसिद्ध उपाय से विलक्षण उपासना है तो प्रसिद्ध उपाय तो प्रतिवचन को देख ही प्रसिद्ध उपाय के विरोधी प्रश्न क्यों ना मान दो तो माना जा सकता है ऐसे वहाँ तो क्या है की वहां पर भी प्रतिवचन को देख करके उपासना का प्रश्न नहीं माना जा सकता है ऐसा होगा अब आ, आ सकते हैं अपनी पुस्तक में आप ये पाठ का ठीक है दे, देख लेना प्राप्त से प्रीति रूपापन्न ज्ञाने के उपाय तो कठिन परमात्मा है ना तो अब यहाँ भी एक इतना ध्यान देना पूर्व पक्षी कह रहा है ना और, और पूर्व पक्षी के ऊपर जिसने शंका की थी ना कि उपाय उपासना का प्रश्न मान लो नाया प्रश्न लभ्य को देखकर तो पूर्व पक्षी के ऊपर जिसने शंका की थी वो फिर आ गया प्राप्त प्रीति रूपापन ज्ञान को उपाय तत्व कथनी प्रीति रूप ये, ये मतलब पूर्व पक्षी के विरोध में जो था वो आ गया है फिर कि प्रीति सि... आप सिद्धांति कैसे न्याय आत्मा को पहले तो जिसने उठाया था वही है चलिए प्रीति रूपापन्न को उपाय प्रीति रूपापन्न ज्ञान एक ज्ञान ही एक उपाय है जिसका प्रीति रूपापन तो ज्ञानिक उपायक अर्थ है प्रीति रूपापन तो ज्ञानिक उपाय है जिसका किसका बोलो प्राप्त तो तो तो का तो प्रीति रूपापन ज्ञानिक उपाय किसका होगा ठीक है कि प्राप्त के प्रीति रूपापन ज्ञानिक तो के कथन से प्रीति रूपापन ज्ञानिक तो के मतलब तो पहले इसने कहा था ना की वहाँ पर उपासना कही गई है तो पूर्व पक्षी ने कहा उपासना नहीं कही गई है वहां पर तो ये कहा गया है कि प्रीति रूपापन ज्ञानिक लभ्य प्राप्त का धन विशेष है, तो है ना तो प्रीति रूपापन वही कहा जा रहा है, है समझ में तो पूर्व पक्षी ने कहा था ये कहा गया तो शंका करने वाला कहता है कि ऐसा कहने से उसी को बात को लिया उसने की प्राप्य के प्रीति रूपापन ज्ञानिक उपायत्व के कथन से उपाय में प्रीति रूपापन्न रूप विशेष हल... ऐ... सिद्ध हो जाएगा उपाय में प्रीति रूपापन्न रूपा तो रूपा रूप विशेष प्रीति रूपापन्न कौन है आपका उपाय तो प्रीति रूपापन्न किसमें होगा उपाय में प्रीति रूपापन्न तो रूप विशेष सिद्ध हो जाएगा विशेष मतलब क्या है कि प्रीति रूपापन्न उपाय को पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है तो नहीं मतलब उपाय पूछ रहा है वो तो प्रीति रूपापन्न उपाय उत्तर दिया है प्रीति रूपापन्न उपाय किसने बताया है यमराज ने यमराज कैसे उपाय को बता रहे हैं जब प्रीति रूपापन उपाय को बता रहे हैं तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि वो उपाय को पूछ रहा है उपाय को तो, तो, तो, नहीं तो, नहीं। तो अंतर ये आया कि तो जो है ना कि वो जो पूर्व पक्षी की जो काट करने वाले पूर्व पक्षी क्या कहता था वहाँ भी प्राप्त के धर्म का कथन किया है प्राप्त के प्रीति रूपापन ज्ञान के लब तो प्राप्त के धर्म का कथन किया है उपासना का प्रधानता से कथन किया ही नहीं है तो उपासना का प्रधानता से कथन नहीं किया है इसलिए उत्तर को देख करके ये नहीं कह सकते हैं कि उसने उपासना संबंधी प्रश्न किया यही था ना? तो यहाँ पर वो कह रहा है पूर्व पक्षी से कहता है कि कि यहाँ पर जो प्राप्त का धर्म है ना तो उससे द्वारा ही मतलब प्रीति रूपापन्न ज्ञान उपाय कत्व जाएगा प्राप्त में तो प्रीति रूपापन्न ज्ञान उपाय हुआ इससे उपाय प्रीति रूपापन्न सिद्ध हो गया मतलब यह है कि उपाय की प्रीति रूपापन ज्ञान ज्या, ज्ञान रूप मतलब प्रीति रूपापन उपाय सिद्ध हो रहा है उपाय सिद्ध कैसे हो रहा है जो प्राप्य का धर्म क्या है प्रीति रूपापन ज्ञानिक लभ्यत्व या प्रीति रूपापन ज्ञानिक उपाय तो का, तो का तो ये प्राप्य का धर्म है तो प्राप्य का जो धर्म कहा गया है उसे प्रीति रूपापन्न आया कि नहीं आया तो प्रीति रूपापन कौन होगा उपाय होगा तो इससे तो इसी से क्या सिद्ध हो गया कि यमराज जो है ना ये यमराज उ... उ... उपाय का उत्तर दे रहे हैं यमराज किसका उत्तर दे रहे हैं तो उत्तर में उपाय आ गया तो इसका मतलब है कि उसने उपाय का प्रश्न किया है बताइए बताए ये हो गया लगाइए इस कथन से उपाय में प्रीति रूपा पन्न रूप विशेष सिद्ध हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है प्रीति रूपापन्न उपाय उत्तर दिया है तो उसने उपाय संबंधी प्रश्न किया है तो चारो अन्नत तब ये कर सके होंगे तो ऐसा सिद्ध हो जाएगा पूर्व पक्षी कहता है फलतू नाम सिद्ध हो जाए सिद्ध हो जाए लेकिन से से क्या होगा कि उसका प्रधान विषय उपाय नहीं है प्रश्न और उत्तर का प्रधान विषय उपाय फलतू नाम का सिद्ध हो जाए न एता बता उपाय से प्रश्न प्रति वचन प्रधान विषय एता बताकर इतने से प्रश्न और उत्तर का प्रधान विषय उपाय को नहीं कहना चाहिए प्रश्न और उत्तर का प्रधान विषय उपाय तो प्रश्नोत्तर का प्रधान विषय तो किसका होगा कि इतने से उपाय का प्रश्नोत् उपाय का प्रश्नोत्तर प्रधान विषय तो नहीं कहना चाहिए नहीं मतलब इतने से या नहीं कहना चाहिए कि प्रश्न और उत्तर का प्रधान विषय उपाय है जब प्रधान विषय उपाय है ही नहीं तो फिर क्या होगा कि जब प्रधान विषय प्रश्न और उत्तर का है ही नहीं तो बल्कि प्रधान विषय क्या है उपये इसलिए वहाँ पर चारों वन्यस्त एक अर्थ के बोधक बने रहेंगे अभी पूर्व पक्षी और अपनी पुष्टि बोल रहा है कोई कहता किम देवदत्य देवदत्य है कि देवदत्त भवनम देवदत्त का मतलब भवन कौन है इस प्रश्न का बहुचंपक अलंकृत निवारो लिखित संक चक्र पद्म भवनम ये उत्तर हो गया बहुचंपक चंपक कहते चंपा के पेड़ चंपा के पेड़ को की बहुत चंपक से सुशोभित निष्कुट निष्कुट करता है उपवन क्या सोचा है मतलब तो तो घर के समीप में जो उपमान होता है ना उसे क्या कहते हैं निस्कुट।, निस्कुट केरल में देख सकते हैं अभी भी, भी। गांव जो घर है ना हर घर का अपना अपना उपमान है आप तो वहाँ की राजधानी चले जाइए तिरुवनंतपुरम है कहाँ से नगर शुरू हुआ कहाँ समाप्त हुआ पता नहीं चलेगा आपको वहाँ ऐसा है ना जैसे की एक घर है घर के चारों तरफ पेड़ पौधे है खेत है फिर दूसरा घर पेड़ पौधे हैं, फिर तीसरा घर तो केरल में ऐसे घर हैं, जैसे लोग खेतों में प्रेम है अंदर भी पेड़ लगा देंगे घर वाले यहाँ तो पेड़ काटते हैं वो पेड़ों से ज्यादा उनको प्रेम बहुत है प्रकृति से उन लोगों का अच्छी बात है ये तो उसको कहते हैं क्या शब्द है निस्कुट निस्कुट शब्द है क्या हाँ तो बहुत चंपक से सुशोभित उपवन वाला उपवन निष्कुष सभी उपवन को नहीं कहेंगे बल्कि घर के समीप तो लगा हुआ है बहुत चंपक से सुशोभित उपवन वाला और क्या पहचान बता रहे हैं द्वारोपांत का अर्थ है कि द्वार के समीप में लिखे हुए संघ चक्र और पद्म वाला द्वार के समीप में लिखे हुए मतलब द्वार के समीप में बने हुए संघ चक्र और पद्म वाला देवदत्त का भवन तत्प्रश् प्रतिवचन से इस प्रश्न के उत्तर का उत्तर हो गया ना निष्कुट द्वार तत्व कच्चि यहाँ पर ना कहीं दिया भैया पर आए ना किम देवदत्त भवनम हम हम पढ़ रहे हैं अब राम देख आप बताना किम देवदत्त भवनमस्थ वह चंपकालंकृत निस्कुटम द्वारपात लिखित संघ चक्र पद्म देव दत्त भवनमचन द्वारक नहीं चक्र पद्म चक्र पद्म चक्रोपदम वाला जो है न ही टिप्पणी दिया है क्या बोले तो अब होगा अब हो गया फिरकिम की जगह ना ही hmm. नाव वाला पार्ट ठीक है मैं इसमें देखता डिस्काउंट वही नाव वाला ऐसे ही लगेगा कितना दस पंद्रह रुपए की मिल सकती है मन संख्या चौदह हाँ जो किम है ना किम देवदत्त भवनम के पहले इसने पाठ दिया न ही न ही किम देवदत्त भवनम आप न ही ने ने है।, किम है? नहीं है तो हमने पढ़ा था तो आपने बताया नहीं तो ठीक है पाठ उसका वाला पार्ट ले लेना चलिएगा फिर हो जाएगा उस जो ना है ना है अच्छा। अब देखना ही करते क्योंकि किम देवदत्त का भवन कौन है इस प्रश्न का अथवा बहुचंपक अलंकृत निष्कुटम द्वारोपात लिखित संघ मकम देवदत्त भवनम ऐसे उस प्रश्न के उत्तर का निष्कुट द्वारोपांत प्रधानक न अभ्युपयती न पहले है न न्यूपती कर्थ न स्वीक्रोटी कोई स्वीकार नहीं करता है लगाइए निष्कुट से उपवन तथा द्वार उपवन तथा द्वार के समीप की प्रधानता प्रधानक अर्थ है प्रधान कर्थ ले, ले लेना प्रधानक अर्थ है प्रधान वाला फित्वा प्रत्यय होगा प्रधान तो मतलब उपवन और द्वार की प्रधानता उपवन और द्वार की प्रधानता को कोई स्वीकार नहीं करता है ऐसा लगाना इस प्रश्न का अथवा इस प्रश्न के उत्तर का उपवन और द्वार की प्रधानता रूप प्रधान विषय कोई स्वीकार नहीं करता है कौन सा प्रधान विषय नहीं स्वीकार करता है उपवन और और।, और और द्वार की प्रधानता रूप प्रधान विषय कोई स्वीकार प्रधानक से प्रधान विषय कौन सा प्रधान विषय स्वीकार नहीं करता उपवन उपवन प्रधान विषय है क्या और द्वार के समीप की प्रधानता मतलब उपवन संबंधी प्रश्न तो नहीं है द्वार के समीप संबंधी प्रश्न तो नहीं है हालांकि प्रश्न और उत्तर के अर्थ के अंतर्गत उपवन भी आ गया प्रश्न और उत्तर के अंतर्गत उपवन भी आ गया द्वारोपांत भी आ गया द्वार की प्रधानता भी आ गई पर यह प्रश्नोत्तर का प्रधान विषय होगा का तो वैसे ही कहने का मतलब क्या है की वैसे ही अन्य धर्माद अन्य धर्म यहाँ पर जो है प्रश्न में और क्या है उत्तर में आ जाएगी उपासना लेकिन वो क्या है की प्रधान विषय नहीं मानी जाएगी प्रति रूपापन उपाय विशेष उपासना आ तो जाएगी पर प्रधान विषय नहीं, नहीं माना जाएगा लगाइए अटाकर्थ इसलिए अन्य धर्म अन्य धर्म यहाँ पर भी मतलब अटाकर्थ कर लेंगे कि प्रश्न और उत्तर का उपासना प्रधान विषय न होने से ऊपर थे न ना, एतावता ना उपाय से प्रश्न प्रतिवचन प्रधान विषयत्व वक्तव्य सम्बन्ध अता के साथ है प्रश्न और उत्तर का प्रधान विषय उपाय उपासना न होने से अन्य धर्म अन्य धर्म तो यहाँ पर भी चारों अन्यत्र शब्द के एकार्थ बोध कर इच्छा से चारों अन्य शब्द के एकार्थ बोध कर क्या कहना चाहिए धर्मा धर्म से साध धर्म से साध और अधर्म से साध जो पदार्थ होंगे उनसे विलक्षण ब्रह्म विषय ही ये प्रश्न है मतलब उपाय का ही उपाय का ही प्रश्न किया गया उपाय का प्रश्न नहीं किया गया इतना जो वह प्रश्न है बड़ा लम्बा पूर्व पक्ष था ये Hmm. कितना लंबा था अब इसका जो है ये उत्तर आ जाएगा उत्तर यही बताएगा कि यहाँ दोनों का प्रश्न किया गया है अत्रोचते असो देव दत्ता दत्ता उत्तर क्या है उत्तर में यही बताया जाएगा कि वहाँ पर चारों शब्द का एक अर्थ बोधकत् तो नहीं है ना और उसने किम देवदत्त भवनम बताया था ना ये दूसरा उसके लिए प्रस्तुत करते हैं क्या असौ दिव दत्ता उत्पन्नों नव अति तो यज्ञता पूर्णमेद पूर्णम दूर्णश पूर्णमोदिष्य ओम, पुर्न पुर्नम ओम शांति